बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग विशेष मुलाकात में कुछ लोगों से मिलते हैं और कुछ खास मेहमानों से आपकी बातें कराते हैं तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ सोलापुर से विशेष गोविंद सुरज पात्रिकर हमारे साथ हैं जो महानुभव हैं काफ़ी समय से जो है आध्यात्मिक जीवन को जी रहे हैं और सोलापुर में देवड़ी करके कोई एरिया है वहाँ पर वो रहते हैं और अभी विशेष माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में धर्म सम्मेलन में उनको बुलाया गया था और वो बड़े रुचि से इस सम्मेलन में भाग लिया है और कुछ एक्सपीरियंस उनके अपने निजी जीवन के और कुछ इस धर्म सम्मेलन के बारे में बातें उनसे जानने की कोशिश करेंगे तो आप सभी की तरफ से गोविंद जी अनुभव का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार नमस्कार जी बहुत ही अच्छा लग रहा है और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आपको हमारे सभी श्रोता भी आप, आपकी आवाज़ सुनेंगे और आपके अनुभव को सुनेंगे तो मैं चाहूँगा कि आप उन सभी को अपने बारे में ज़रूर बताइए मैं सोलापुर का रहने वाला हूँ मेरा नाम अभी बता दिया गोविंद रुस्तुम राज मैं महानुभाव पंथ का सन्यासी हूँ मैं बचपन से ही इस पंथ के पंथ में हूँ मेरे चाचा थे उसने ही महानव पंथ का सन्यास लिया था उसने मुझे हमारा जो बचपन है उसने ही सभी खर्चा करके हमें हमारा पालन पोषण किया और जब हम 22 बाईस साल के हो गए तब हमारी इच्छा से हमारी मर्जी से उसने हमें सन्यास दे दिया और अब अब मैं धर्म का प्रचार करने के लिए हमारे जो विभाग है सोलापुर ज़िले के आसपास जाता हूँ धर्म का प्रचार करता हूँ जी अपने माता पिता या फिर परिवार के बारे में जन्मस्थान के बारे में कुछ बातें हमारा जन्मस्थान देवड़ी ही है अच्छा, सोलापुर जिले में वो है हमारे माता पिता है दो भाई है एक भाई चला गया दो भाई है सभी परिवार घर में है लेकिन हमने हमारे इस अध्यात्म का अभ्यास किया अभ्यास करने के बाद हमें दो रास्ते दिखाई दे थे एक संन्यास आश्रम और एक गृहस्थ आश्रम हमने गृहस्थाश्रम छोड़कर सिन्हाश्रम स्वीकार कर लिया हम्म हम्म जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अच्छा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है जिस जगह पे आपका जन्म हुआ है देवड़ी सोलापुर के पास में जो छोटा सा गांव है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए वो गांव किस तरह का है वहाँ पर देखने लायक कौन सी चीज़ें हैं देवस्थान वगैरह कुछ है तो बताइए हमारा गाँव जो है जो छोटा सा है माहौल तालुक है हमारा सोलापुर जिले का उसमें गांव में आ, बहुत पाँच या छः हजार लोग रहते हैं उसमें आश्चर्य आश्चर्यकारक कोई बात नहीं हमारे यहाँ अच्छे तरह से लोग जना जीते हैं उसका जो उद्योग है वो खेती का है गाय का पालन करते हैं बस इतना ही और दूसरा कोई आ, वहाँ कोई मंदिर वगैरह जिसमें मंदिर हो हमारा ही है हम महानव पंथ के हम श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं सर्वज्ञ श्री स्वामी को मानते हैं उस उसका जो मंदिर है हमें हमने बनाया है हमारे मंदिर में नौ दस लोग रहते हैं धर्म का प्रचार करते हैं अपना अध्ययन करते हैं और ध्यान धारणा करते हैं और आस जो लोग है हमारे महानव पंत के उसकी जो सेवा होती है वैचारिक सेवा होती है वो जो वो भी करते हैं हम्म हम्म गोविंद जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया हमें आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी एक नई चीज़ आपके द्वारा पता चल रहा है कि जो महान महानुभव है ये एक संस्थान है पंथ है जिसके माध्यम से लोग जो है श्री कृष्ण की भक्ति अर्चना करते हैं और आपके गाँव में ही ये बड़ा जो मंदिर है सभाग्रह बना हुआ है जिसमें लोग आकर ध्यान वगैरह करते हैं और भक्ति वगैरह करते हैं चलिए बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि कहीं ना कहीं एक संगठन में जुड़कर लोग काम करते हैं तो एक संगठन की एक अपनी शक्ति होती है और वो शक्ति जो है कहीं ना कहीं हम सभी को एक अच्छा जीवन बनाने के लिए बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करता रहता है हाँ। तो ये बहुत ही अच्छा आ, काम होता है जब भी हम लोग किसी भी समूह के साथ जुड़ जाते हैं तो जीवन अपने आप ही अच्छा बनने लगता है अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता लेकिन जब दो तीन चार लोग मिल जाते हैं तो एक बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं लेकिन यहाँ पर पंतों की बात हो रही है एक विचारों की बात होती है एक श्रद्धा की बात होती है और इसके साथ जब लोग जुड़ जाते हैं तो अपने आप ही उनके जीवन के ग्रस्त जीवन के जितने भी समस्याएँ हैं उसमें समाधान आता है और वो प्रॉब्लम से अपने आप दूर हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छी बातें होंगी और मैं चाहूँगा कि गोविंद जी आपसे मिलकर खुशी हुआ आप बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल आपने दिया कि आपके पास दो रास्ते थे एक गृहस्थ आश्रम और एक संन्यास आश्रम तो आपने गृहस्थ आश्रम को त्याग करके संन्यास आश्रम को चुना हमें अच्छा लगा आपकी बातें और मैं चाहूँगा कि इस आध्यात्मिक रास्ते में इस पंथ के मार्ग पर आप चलते चलते कितना समय हुआ और कौन सी अनुभूति आपको हुई है किन लोगों के साथ आपका बैठना उठना हुआ है जिनसे आपको कुछ ना कुछ अनुभूति हुआ हो उसके बारे में बताइए हमें सन्यास लेकर अभी अठारह साल पूरे हो गए और जब हमने हमारे पंत का अभ्यास किया तब हमारे पास कोई ना कोई ज्ञान है उस ज्ञान के माध्यम से हम जो हमारे परिसर में जो लोग रहते हैं उसको हम उसकी जो बुद्धि होती है हो, वो सभी की प्रकृति राजस या तामस होती है उसकी राजस प्रकृति राजस या तामस प्रकृति जो है उसमें बदलकर हम सात्विक प्रकृति बनाने में हम सहभाग्य होते हैं और उसको जो उसको धर्म धर्म बताने के लिए भी हमारा वो ज्ञान का काम आता है जी जी जी आ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने बताया और मैं चाहूँगा कि जो लोग आपके पहले इस पंथ में काम कर रहे हैं सन्यास लिए हुए हैं उनके कुछ अनुभव सुनाइए या उनके साथ कौन कौन है हमारा आश्रम आप हमारा आश्रम भी ऐसा ही है कि हम ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हैं और हमारे जो पूर्वज है वो भी ब्रह्मचर्य के आश्रम के ब्रह्मचर्य के पालन करते हैं अब हमें अच्छा लगता है हमारा जीवन जो ऐसा चल रहा है कि हमारे जीवन में हम दस लोगों का दस लोगों की सेवा कर रहे हमें कोई स्वार्थ नहीं परमेश्वर वही हमारा स्वार्थ है परमेश्वर कैसा मिलेगा इस सभी समाजों की इस लोगों की सेवा करने के बाद ही हमें परमेश्वर मिलेगा क्या और वो जो सेवा हमें मिलती है वो हमें हमें बहुत आनंद मिलता है शिवे का जी बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है तो जैसे कि भक्ति भजन वगैरह कुछ करते हैं तो कुछ एक आध भजन जो है आपको बहुत अच्छा लगता हो कृष्ण का सुनाइए भजन कृष्ण गोपाल हरे दीन दयाल हरे कृष्ण गोपाल हरे दीन दयाल हरे तुम करता तुम ही कारण तुम करता तुम ही कारण परम कृपाल हरी दीन दयाल हरे कृष्ण गोपाल हरी दीन दयाल हरी रत हा के रनभूमि में और कर्मयोग के मर्म बताए रतहा भूमि में और कर्मयोग के मर्म बताए अजर अमर है परम पतवयू काया के दुख सुख समय सखा सारथी शरणांगत के सखा सारथी शरणांगत के सदा सदापृथ पाल हरे दीन दयाल हरे गोपाल हरे दीन दयाल हरे गोविंद जी बहुत ही प्यारा सा भजन आपने सुना अच्छा लग रहा है और आशा करता हूँ आप काफ़ी भजन वगैरह सुनाते करते हैं हाँ सुनाते हैं <laughs> है। <laughs> चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि जो भी अभ्यास क्रम आप कराते हैं वो कैसे है? जैसे मेरे जैसा कोई युवक को अगर पंथ से जुड़ना हो तो क्या विधि है आपके हमारे यहाँ विधि कोई नहीं वो ओ... सत्वशील आदमी होना होना होगा उसको उसको धर्म के बारे में जानने की इच्छा होनी चाहिए और हम हमारे जो शास्त्र है उस शास्त्र में जीव देवता प्रपंच और परमेश्वर इस चार पदार्थों का अभ्यास होता है जो कहाँ से आया किधर जाने वाला है देवता देवता देवता कैसी है प्रपंच कैसा है और परमेश्वर कैसा है इस चार पदार्थों का जब अब हम अभ्यास करते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि जीव और परमेश्वर ये दोनों व्यक्ति सच्चे हैं जीव जो, जो जो जो जीव है उस जीव को परमेश्वर का आनंद लेना है परमेश्वर को आनंद लेने के लिए सभी वो प्रयास कर रहा है बस इतना ही महत्वपूर्ण बात है जब हम ऐसी बात करते हैं ऐसा अभ्यास करते हैं तब सभी को अच्छा लगता है और जिज्ञासा के साथ ही लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं भगवान के बारे में खुद के बारे में जानने के लिए आवे जिज्ञासा हो हाँ, जानने होने हाँ, हाँ, जिज्ञासा के साथ ही हो, हो, हो, होता है ना <laughs> जब हम अभ्यास करते हैं तभी हमारे अ, हमारे सामने जब कोई होता है तभी हम उसकी ओर जाते है <laughs> आ, अ, वो ज्ञान तो पहले महत्वपूर्ण है जान नहीं तो कुछ असभा अंधकार है <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी जो दोस्त इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एक भक्ति गीत सुनते हैं उसके बाद फिर गोविंद जी से बातें करेंगे आप सुना है रेडमोथ बन नाइनटी सुनते रहो मस्कर रहो jabuti पंखी नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आज के खास मेहमान गोविंद रुस्तम राज पात्रीकर है जो महानु पंथ से जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे अनुभव वो हमारे साथ शेयर के अपने पंथ के बारे में तो आइए अब जैसे कि उनका आना हुआ है सलापुर से माउंट आबू खास धर्म सम्मेलन जो ज्ञान सरोवर में कुछ दो तीन दिन का शिविर था उसको उन्होंने अटेंड किया है तो आप जानने की कोशिश करते हैं कि उस शिविर के माध्यम से उन्होंने क्या कुछ सीखा है क्या कुछ समझा है मैं चाहूँगा गोविंद जी आप अपना अनुभव इस सेमिनार के बारे में धर्म सम्मेलन के बारे में ज़रूर बताइए जब हमने ज्ञान सरोवर में सम्मेलन में भाग लिया तब ऐसा लगा कि एक ही मंच पर सभी धर्म सभी पंत के जो धर्मज्ञ है जो साधु संत है एक ही एक एक ही मंच पर वो बैठे थे अभी ऐसा कहीं नहीं होता कभी नहीं होता हमारे हमारे यहाँ हमारे मंच पर सिर्फ हमारे ही लोग रहते हैं लेकिन वो आश्चर्यकारक ऐसी बात हमने देखी कि एक मंच पर सभी धर्म के संत महंत रहते हैं वो अच्छा वो हमें बहुत अच्छा लगा और एक ही आश्रम में जो ब्रह्मा कुमारी का वो आश्रम हमने देखा इस आश्रम में सभी लोग भाई और बहन के नाते रहते हैं कोई भी कोई किसी को मन में इसी को बुरी बात नहीं आती और सभी आ, आ, आ, सभी आ, आप अपने को इस कुटुंब का व्यक्ति समझते हैं वो बहुत अच्छा लगा वो दोनों वो दोनों बातें हमें <laughs> जैसे कि सम्मेलन में आपने भाग लिया तो सम्मेलन में जो है अलग अलग जगह से भी लोग आए होंगे किन किन लोगों से आपका मिलना हुआ थोड़ा सा बताइए हाँ हमारे हमने हरियाणा के कोई महाराज आए थे वो राम रामदास जी महाराज हो उसने भाषण सुनाया बहुत अच्छा लगा हमने उसका परिचय कर कर लिया और कोई और कोई महाराज थे और उसने हम ना, हमारा जो बोलने का भाषण सुना उसको भी बहुत अच्छा लगा वो में तो बार बार मिलने लगे बहुत अच्छा भाषण हो गया बहुत अच्छा अभी हमें बहुत ऐसे लोग जुड़ गए हमें कि जो हम हमने कभी देखे भी नहीं थे उस लोगों से हमसे मुलाकात हो गई हमने उसे देखा और बहुत अच्छा लग रहा था नहीं। नहीं। और जिस विषय को लेकर वहाँ पर बातें हो रही थी कौन कौन से विषय पर बातें हुई अभी हमारा विषय था आंतरिक विकास और अध्यात्म आंतरिक विकास में अध्यात्म की भूमिका कैसी होती है वो तो आंतरिक विकास यानी जो आत्मा का विकास होता है आत्मा का विकास कैसा कैसे होगा उस बारे में हमने बातचीत चल रही थी और अध्यात्म और अंतरिक विकास अध्यात्म जब हमारे पास है तभी हमारा आंतरिक विकास होगा अध्यात्म हमारे पास नहीं हो तो आंतरिक विकास कैसा हो सकता है नहीं हो सकता ऐसा कि आंतरिक विकास होने के लिए आध्यात्मिकता की बहुत बहुत जरूरी जरूरी है ऐसे बहुत विषय थे लेकिन हम ये इस विषय पर ही बोल रहे थे अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा विषय लेकर काम किया गया है जिसमें आंतरिक विकास के लिए अध्यात्म कैसे मदद करता है और आपने बहुत अच्छी बात बताया कि अध्यात्म बिना आंतरिक विकास भी नहीं, हो तो नहीं होगा ये संभव ही नहीं हो सकते इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे युवा साथी हैं उन सभी लोगों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे कई बार वो लोग अपने करियर को लेकर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं उनके साथ में या फिर कई चीज़ें जो हैं कुछ ऐसे न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें हो रहा है इन सभी चीज़ों को देख आप क्या बताना चाहेंगे युवाओं को मैं युवाओं को यही बताना चाहता हूं कि जीवन वो बहुत अनमोल अमूल अनमोल चीज अनमोल चीज़ है वो फिर फिर नहीं मिलने वाली है जब एक बार मिली है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए हम जो हमारे पास जो विकार है आ, का राग द्वेश काम क्रोध मध मद, मच्छर इसको वश नहीं होकर एक परमात्मा को एक भगवान को वश हो होना चाहिए और वश होने के बाद हम उसकी प्राप्ति कर सकते हैं वो जो हो षडविकार है राग द्वेष काम क्रोध हमने बोला अभी वो जो है वो दुख देने वाले है और हमें तो सुख चाहिए इसमें से सुख नहीं मिलता ओड विकार से हमें सुख मिलता है सिर्फ भगवान की आराधना से उसकी भक्ति करने से उसका ध्यान उसकी ध्यान धारणा करने से और मैं इसी समय इस समय ऐसा ही हमारे योग को बताता हूँ बता दूँगा कि आप इस काम क्रोध के बारे में आज, काम क्रोध के साथ नहीं जाकर भगवान के साथ जाना चाहिए भगवान के साथ गया तो आपको चिरकाल शांति मिल जाएगी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे युवा साथी अगर सुन रहे हैं तो स्वामी जी का ये मैसेज था कि हम सभी युवा साथियों को काफ़ी चीज़ें जो है छोटी छोटी बातों में हम लोग गुस्सा करते हैं आवेश में आ जाते हैं अगर हम लोग काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इन चीज़ों के साथ अगर जुड़ते हैं तो हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और हम आउट ऑफ द बॉक्स हो जाते हैं लेकिन अगर हम उस जगह पे ईश्वर की श्रद्धा भक्ति प्रेम शांति से अगर काम लेते हैं तो हमारा जीवन अच्छा बनता है और हम समाज के साथ जुड़ जाते हैं और समाज में हमारा एक अस्तित्व बना रहता है अगर हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो हमारा अस्तित्व समाज से ख़त्म हो जाता है और हमारे तरफ किसी का जो है प्रेम नहीं मिलता हमें नफ़रत मिलता है लोगों से तो बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया युवा साथियों के लिए तो रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि अध्यात्मा हाँ। जो ही चला रहे हैं ग्रहस्थ में है बाल बच्चे हैं सब कुछ है उनका अगर वो अध्यात्म के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़े किस तरह से क्या वो घर बार छोड़ के जुड़े या फिर कैसे करें वो जो लोग है जो संसार संसार भी कर रहे और उस, उसको परमार्थ भी करना है उस लोगों ने जब हमारा घर जो काम है वो उसका उसके जो बच्चे होते उसका जो शादी जब हो गया तब हम संसार का जो भाग गए तो रद्द करके हम परमार्थ को जुड़ जाएंगे तो आ, हमारे जीवन में संसार भी हो जाएगा और परमार्थ भी हो जाएगा हुँ, हुँ, और परमार्थ के लिए हमारा जीवन जो बीत जाएगा तो वो भगवान जो है बहुत अंशी हमें मिल जाएगा हु, यानी जो कुछ अपना परिवार बनाया हुआ है हुँ. उसका जो कर्तव्य कर्तव्य है है वो पूरा पूरा करना पूरा पूरा। के, पूरा करने के बाद ही परमार्थ में आना होता है। लेकिन ऐसा गड़बड़ हो जाएगा ना कर्तव्य पूरा होगा नहीं तो परमार्थ में रह जाएगा न, वो तो वो तो बुरी सही बात नहीं <laughs> हमारा जो कर्तव्य है हमने जो कर्म करके वो जो उसको जन्म दिया है उसको हमारी जो हम जवाबदारी है हमें पूर्ण करनी चाहिए जवाबदारी जब, अच्छा। जब पूर्ण नहीं करते तो वो भी वो अनर्थ है अच्छा, वही एक अच्छा। पाप है, आ, अच्छा। है। तो वो वो पूर्ण पूरा करके हम यहाँ आने आने का निर्णय लेना सही है लेना चाहिए आ, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि वो कर्तव्य भी करते रहे और आध्यात्मिक सुनता भी रहे नहीं वो तो होना ये वो तो भी होना चाहिए जब हम ये कहीं नहीं कर सकते संसार भी पूरा नहीं कर सकते संसार के साथ आध्यात्मिकता की ओर जब होती है तब हम उसके शादी का शादी का इंतजाम करके हम शादी के बाद हम जा सकते हैं अचानक उसका शादी हो गया और हम निकल गए ऐसा नहीं हमारे जो शादी उस लड़के के शादी के पहले ही हम दोनों मार्ग में ही चलने वाले थे हम संसार भी करने वाले थे और सन्यास्त का जीवन का जगने का ही हम विचार कर रहे थे हम्म चलिए बहुत ही अच्छी बात आपसे हो रही है आशा कहीं ना कहीं एक दुविधा रहता है कि संसार में रहते हुए हमें भी लगता है कि हमें भी परमार्मा करना है तो दोनों चीज़ें बड़ी मुश्किल से चल सकती हैं लेकिन एक बात आपकी अच्छी लगी कि अपना कर्तव्य पूरा कर लें जैसे कि बच्चे हैं उनकी शादी वगैरह हो जाए और फिर हम लोग अध्यात्म तरफ मुड़ जाए तो कई बार चीजें ऐसी होती है कि ये संकल्पना जो है अधूरी रह जाती है कई बार बच्चे शादी तो कर देते हैं हम लोग फिर सोचते हैं कि बच्चों के बच्चे हो जाए उन्नातों को देखकर फिर मैं आध्यात्मिक की तरफ जाऊं वो, वो उसका जो मुँह होता है संसार का वो नहीं छूटता वो बच्चों को बच्चे हो जाएंगे वो बड़े हो जाएंगे फिर उसके शादी के भी इंतजार देखेंगे वो तो उसका जो आयुष्य है खत्म हो जाएगा आपके बच्चा हमने जो पैदा है उसकी जो जवाबदारी है वो हमारी जवाबदारी है उसको पूरा करते हैं तब और चाहूंगा की राजस्थान गुजरात के लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए संदेश के रूप में मैसेज के रूप में क्या बताना चाहेंगे हमारे जीवन में हम मनुष्य बनकर जब इस भूमि पर पधारे है सिर्फ संसार ही हमारा जीवन नहीं संसार के साथ हम परमेश्वर को ही जुड़ाना चाहते हैं हम परमेश्वर को जुड़ा जुड़ाना है तो संसार करने के बाद हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं तो बहुत अंशी वो परमेश्वर हमें मिल सकता है मैं सभी आ, म, सभी माता बहनों को और भाइयों को बता बताना चाहूँगा आप संसार का निर्णय लिया है आप अपने आ, अपने संसार का निर्णय लिया है ठीक है लेकिन संसार ऐसा करो कि जब हम थके नहीं तब तक करो और उसके बाद हमें परमेश्वर की ओर जाने का रास्ता भी हमें मिलना चाहिए ऐसा संसार करना चाहिए जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे साथ गोविंद जी इस कार्यक्रम में बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपको दिया है कि हमें अपना संसार का जो कर्तव्य है वो पूरा करना है और उसके बाद परमात्मा की तरफ जाने के लिए हमें अपना समय भी निकालना है तो ये बहुत ही अच्छा संकल्पना है और जितना हो सके आप अपना कर्तव्य को जितना जल्दी पूरा करेंगे उतना जल्दी आप अध्यात्म का अनुभव कर सकते हैं इस चीज़ के लिए आपको पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी आपको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा थोड़ी सी किताबें पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी ज्ञान की जानकारी आपके पास होनी चाहिए तब आप इन चीज़ों को कर पाएंगे बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और कर्म करते हुए भी ईश्वर के प्रति श्रद्धा आराधना पूजा अर्चना करते हुए भी आप अपने जीवन को सिंपल तरीके से जी सकते हैं सत्व बना के चल सकते हैं तो ये भी एक अच्छी बात आपकी लगी मुझे नामी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद धन्यवाद चलिए श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहोरा आते रहो Chal kaavariya, chal kaavariya, chal kaavariya, chal kaavariya utha. Chal kaavariya, chal kaavariya, chal kaavariya, chal kaavariya utha. Kaavariya utha na rashiv ka laga, man chaah phal denge Baba. Chal kaavariya. चल कावरिया चल कावरिया चल कावर उठा चल कावरिया चल कावरिया चल कावरिया चल, कावर चल कावर उठा कंवर उठा नारा शिव का लगा मन चाहा फल देंगे बाबा चल दे कावज उठा के नंगे पाव चल दे बोल बोल बम बम तू भज शिवम अगरदानी बाबा का